आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो। हम्म, आज की इस नई गहन चर्चा में स्वागत है आज का विषय कुछ ऐसा है जिसने आम, भारत के के लगभग हर कॉलेज कैंपस और के कमरों में एक अजीब सा कंफ्यूजन पैदा कर रखा है हाँ, बिल्कुल। और कंफ्यूजन भी ऐसा वैसा नहीं मतलब काफी गहरा है सही कहा एक तरफ कोई सीनियर बहुत ज्ञान देते हुए कहता है कि भाई इंटर्नशिप करो इसी से असली एक्सपीरियंस मिलेगा वरना जॉब तो भूल ही जाओ और वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा दोस्त आकर बोल देता है या चाय बनवाते हैं बेहतर है की घर बैठ अपनी कोडिंग स्किल्स पर ध्यान दो तो इसी परस्पर विरोधी बातों के बीच जो एंग्जाइटी पैदा होती है ना हाँ। वो किसी भी फ्रेशर को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है तो आज का हमारा जो मिशन है वो बहुत ही साफ है बिल्कुल साफ है आज हम बिना किसी लाग लपेट के इस सच्चाई की तहत तक जाएंगे कि क्या करियर के लिए इंटर्नशिप वाकई जरूरी है या ये सिर्फ एक दिखावा है हाँ और इस पूरे चर्चा के लिए आज हमारे पास जो स्रोत है वो है द प्रोफेशनल ब्रिज एंड ऑनेस्ट गाइड टू तो इंटर्नशिप नामक लेख के बेहद शानदार अंश ये एक ऐसा विषय है जिस पर स्पष्टता होना बहुत आवश्यक है क्योंकि जब कोई अपने करियर की शुरुआत कर रहा होता है तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं पहला कदम ही गलत न पड़ जाए मैं पूरी तरह सहमत हूँ जो लेख आज हमारे सामने है वो इस पूरी बहस को एक बहुत ही तार्किक नजरिए से देखता है राइट मतलब ये कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा बल्कि इंडस्ट्री की जो कड़वी और सच्ची वास्तविकताएं हैं, उन्हें सामने रख रहा है तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं इस लेख के अनुसार आखिर इंटर्नशिप का असली मतलब क्या होता है क्योंकि बहुत से छात्रों को लगता है की ये भी के किसी या की तरह ही है जिसे बस बस ग्रेड्स के लिए या सर्टिफिकेट के लिए पूरा करना है हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये एक अस्थाई कार्य अनुभव है यानी टेम्परेरी वर्क एक्सपीरियंस है इसका सीधा सा मतलब है की ये वो जगह है जहाँ असली काम होता है और असली समस्याओं को सुलझाया जाता है सही का लेख इसे किसी भी व्यक्ति की फर्स्ट प्रोफेशनल दो हजार चौबीस के डेटा डाले जो की काफी रिसेंट डेटा है। हाँ बिल्कुल रिसेंट है तो पता चलता है की भारत में साठ प्रतिशत ऐसी ज्यादा फ्रेशर जिन्हें कैंपस प्लेसमेंट मिली आ, उनके पास कम से कम एक इंटर्नशिप का अनुभव जरूर था साठ प्रतिशत ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ऑब्वियसली नहीं है ये दिखाता है कि कॉरपोरेट जगत अब सिर्फ थ्योरी रटकर आए हुए छात्रों को हायर करने में कम दिलचस्पी ले रहा है मतलब उन्हें रेडी लोग चाहिए एग्जैक्टली exactly, कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए जो ऑफिस के माहौल से वाकिफ हों, जिन्हें ये ना सिखाना पड़े कि एक फॉर्मल ईमेल कैसे लिखा जाता है या मीटिंग में कैसे बर्ताव किया जाता है ये लिंक वाला आंकड़ा वाकई चौकड़ाने वाला है साठ का मतलब है की कि अगर किसी के पास इंटर्नशिप नहीं है तो वो पहले से ही रेस में काफी पीछे हैं। बिल्कुल पीछे लेकिन क्या सिर्फ एक इंटर्नशिप का अनुभव इतना बड़ा फर्क डाल सकता है हमारे सोर्स मटेरियल में पांच ऐसे असली और ठोस कारण बताए गए हैं कि आखिर इंटर्नशिप क्यों जरूरी है थोड़ा डिकोड करते हैं। पहला कारण जो लेख में बताया गया है वो है रेजूमे पर ठोस सबूत इसे अगर हम एक एच मैनेजर के नजरिए देखे तो बात बहुत आसानी ऐसी समझ में आ जाएगी मान लीजिए किसी कंपनी में एक एंट्री लेवल मार्केटिंग या फाइनेंस रोल के लिए वेकेंसी निकलती है और एचआर के इनबॉक्स में 200 सौ रेज्यूमे आते हैं अब समस्या ये कि उन 200 उम्मीदवारों के पास लगभग एक जैसी ही डिग्री है एक ही जैसे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल और सबने अपने रेज्यूमे में लिखा है कि वो हार्डवर्किंग हैं और टीम प्लेयर हैं। ऑब्वियसली सब यही लिखते हैं अबित करती है कि किसी उम्मीदवार ने असल में मार्केट में उतर कर काम किया है जिसने पहले किसी कंपनी में तीन महीने काम किया है उसका रिज्यूमे उस भीड़ से अपने आप ऊपर आ जाता है बिल्कुल सही चलिए मान लीजिए रिज्यूमे तो मजबूत हो गया और शॉर्टलिस्टिंग भी हो गई लेकिन क्या हो अगर किसी को जॉब मिल भी जाए और पहले दिन जाकर पता चले की ये काम तो उसकी सोच ऐसी बिल्कुल अलग है यही पे शायद लेक का दूसरा पॉइंट काम आता है जो है करियर की क्लैरिटी अक्सर कॉलेज में किसी विषय की थियोरी पढ़कर लगता है कि तो मतलब, like, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत ग्लैमराइज और आकर्षक लगती है की तरह। कोई सोच सकता है की मार्केटिंग का मतलब सिर्फ क्रिएटिव विज्ञापन बनाना है लेकिन जब असल में किसी इंटर्नशिप के दौरान पहले ही हफ्ते में रोजाना आठ घंटे डेटा और एक्सेल शीट्स को एनालाइज करना पड़ता है तब असली तस्वीर सामने आती है एग्जैक्टली exactly. इंटर्नशिप के दौरान किसी भी फ्रेशर को बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि ये फील्ड उसके स्वभाव के अनुकूल है या नहीं और ये स्पष्टता भविष्य के कई सालों को बर्बाद होने से बचाती है बिल्कुल अगर कोई रास्ता गलत है तो इंटर्नशिप वो जगह है जहाँ बिना अपना करियर पूरी तरह ऐसी कमिट किए यू टर्न लिया जा सकता है यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है मतलब भारत के, के संदर्भ में ये कौन जानता है वाली बात बहुत मायने रखती है मैं मानती हूँ की जब कोई किसी ऑफिस में इंटर्नशिप करता है तो वो सिर्फ कम्प्यूटर पर बैठ कर काम नहीं कर रहा होता है वो अपने मैनेजर टीम के अन्य सदस्यों और दूसरे विभागों के लोगों के साथ रोजाना बातचीत कर रहा होता है तो कंपनी किसी अनजान व्यक्ति का रेज्यूमे छाटने के बजाय अपने उसी इंटर्न को मौका देना पसंद करती है जिसे वे पहले से जानते हैं या फिर अगर इंटर्न का मैनेजर किसी दूसरी कंपनी में चला जाता तो वो वहां भी अपने उस भरोसेमंद रेफर कर सकता एग्जैक्टली इंटर्नशिप असल में इस छिपे हुए जॉब मार्केट में घुसने का एक पास है और किताबों में तो ये नेटवर्किंग से जुड़ा है या किसी टीम के साथ कैसे तालमेल बिठाना है सॉफ्ट स्किल्स बहुत हल्के में लिया जाता है लेकिन इंडस्ट्री में यही सबसे ज्यादा काम आती है मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ मान लीजिए शुक्रवार शाम साढ़े चार बजे कोई सर्वर क्रैश हो जाता है और पांच बजे क्लाइंट के साथ एक बहुत जरूरी मीटिंग है अरे बाप रे! ऐसे दबाव वाले समय में कैसे शांत रहना है क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है और टीम के साथ मिलकर कैसे समाधान निकालना है ये सब कोई किताब नहीं सिखा सकती बिल्कुल नहीं टीम में काम करते हुए किसी ऐसे सहकर्मी के साथ सामंजस्य बिठाना जिसके विचार बिल्कुल अलग हो ये एक ऐसी कला है जो केवल वास्तविक कार्यस्थल पर ही सीखी जा सकती है ये उदाहरण बहुत ही सटीक है असली दुनिया में प्रोफेसर की तरह डेडलाइन आगे बढ़ाने की मोहलत नहीं मिलती बिल्कुल भी नहीं और अब आते हैं पांचवे और शायद सबसे आकर्षक कारण पर पीपीओ यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर इसे तो लेख में सीधे तौर पर जॉब पाने का एक शॉर्टकट कहा गया है कैसा वाकई होता है कि इंटर्नशिप सीधे जॉब में बदल जाए कंपनियों के लिए भी एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है किसी भी नए कर्मचारी को हायर करने की प्रक्रिया बहुत लंबी और महंगी होती है विज्ञापन निकालना, इंटरव्यू के कई राउंड्स लेना और फिर नए व्यक्ति को कंपनी के तौर तरीके सिखाना इसमें बहुत संसाधन लगते हैं। सही बात है इसके तुलना में अगर कोई इंटर्न तीन या छह महीने ऐसी कंपनी में काम कर रहा है उसने खुद को साबित कर दिया है और वो कंपनी के कल्चर में फिट बैठता है तो कंपनी के लिए सबसे आसान और सुरक्षित विकल्प यही होता है की वो उसे ही सीधे फुल टाइम जॉब ऑफर एग्जैक्टली exactly. एक तरह से इंटर्नशिप एक बहुत लंबा तीन महीने का इंटरव्यू है जहाँ उम्मीदवार को अपनी काबिलियत साबित करने का पूरा मौका मिलता है।, तो है। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कैसा ट्विस्ट लेख में एक बहुत ही जरूरी बारीकी दी गई है ये जानकर थोड़ी हैरानी होती है लेकिन हमारे स्पष्ट कहते हैं की इंटर्नशिप हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है अच्छा हाँ ये कोई ऐसा नियम नहीं है जो हर फील्ड पर अंधाधुंध लागू होता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि करियर के रास्ते अलग अलग होते हैं लेखने से बहुत ही शानदार तरीके से वर्गीकृत किया है सबसे पहला वर्ग उन लोगों का है जो पोर्टफोलियो आधारित फील्ड्स में हैं। उदाहरण के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक ग्राफिक डिजाइनर या एक वीडियो एडिटर एक कोडर के लिए उसका गेटअप प्रोफाइल और उसके द्वारा बनाए गए असली एप्स ही उसका रिज्यूमे होते हैं और एक डिजाइनर के लिए उसका बेहानस पोर्टफोलियो बोलता है इन रचनात्मक और तकनीकी क्षेत्रों में किसी कंपनी के इंटर्नशिप सर्टिफिकेट से कहीं ज्यादा अहमियत होती है कि उस व्यक्ति का एक्चुअल वर्क कैसा है। अगर किसी ने अपने दम पर कोई शानदार टूल बनाया है तो कोई भी कंपनी उसे तुरंत हायर कर लेगी चाहे उसके पास कोई इंटर्नशिप हो या ना हो ये तो बहुत तार्किक बात है काम ही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है इसके अलावा लेख में एक और वर्क का जिक्र है वो लोग जो यूपीएससी या अन्य कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र इन कठिन परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए समय ही सबसे कीमती संसाधन है ऐसे में किसी इंटर्नशिप में रोजाना आठ से नौ घंटे लगाना रणनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है उनका पूरा फोकस उनके सिलेबस पर होना चाहिए बिल्कुल इसी तरह जो लोग एंट्रप्रेन्योरशिप के रास्ते पर है जो पहले से ही अपने किसी स्टार्टअप या छोटे बिजनेस पर काम कर रहे हैं उनका वो खुद का अनुभव किसी भी से गुना जो लोग पारंपरिक जॉब मार्केट में जाना चाहते हैं जैसे आई टी फाइनेंस एच आर या कंसल्टिंग उनके लिए क्या लेख यहाँ बहुत स्पष्ट चेतावनी देता है की इन पारंपरिक कारपोरेट क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए इंटर्नशिप लगभग अनिवार्य है यहाँ कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा बिना इसके अच्छे रेज्यूमे वाले दूसरे उम्मीदवारों को पछाड़ना एक आंखें खोलने वाला सच होगा क्या है वो वो है बुरी इंटर्नशिप बनाम कोई इंटर्नशिप नहीं एक डर ये भी होता है की बस कहीं भी कोई इंटर्नशिप लग जाए वो न रेज्यूमे खाली रह जाएगा स्रोत में एक चाय वाली इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट दिया गया है चाय वाली इंटर्नशिप इंडस्ट्री का एक बहुत ही कड़वा सच है ये एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल उन जगहों के लिए किया जाता है जहां इंटर्न्स को असली काम के नाम पर सिर्फ एक्सेल शीट्स की फॉर्मेटिंग, डेटा एंट्री या बस यहां वहां के छोटे मोटे काम थमा दिए जाते हैं ऐसी जगहों पर सीखने को शून्य मिलता है लेख बहुत स्पष्ट रूप से कहता है की एक बुरी इंटर्नशिप करने से कहीं बेहतर है की कोई इंटर्नशिप ही ना की जाए लेकिन अगर इंटर्नशिप छोड़ दी तो उस खाली समय का क्या किया जाए रिज्यूमे में जो गैप आएगा उसे कैसे भरे उस समय का निवेश अपनी खुद की स्किल्स को निकालने में किया जाना चाहिए कल्पना कीजिए एक छात्र तीन महीने तक किसी ऑफिस में बैठकर सिर्फ फोटोकॉपी निकालता है और पीडीएफ फाइल्स बनाता है और वही दूसरा छात्र उन तीन महीनों में घर बैठकर एक नई प्रोग्रामिंग भाषा सीखता है और किसी लोकल बेकरी के लिए एक ई e कॉमर्स वेबसाइट बनाकर उन्हें मुफ्त में दे देता है जब ये दोनों एचआर के सामने बैठेंगे तो जाहिर है कि उस वेबसाइट बनाने वाले छात्र को ज्यादा महत्व मिलेगा इसमें कई लोग सोचते हैं कि कि किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप कर ली तो रेज्यूमे चमक जाएगा भले वहां काम कुछ ना किया हो यह एक बहुत बड़ी गलत है असल में काम की क्वालिटी कंपनी के नाम से ज्यादा मायने रखती है किसी बहुत बड़े ब्रांड में बिना किसी जिम्मेदारी के काम करने से लाख गुना बेहतर है किसी छोटे छोटे स्टार्टअप में स्टार्ट में इंटर्नशिप करना। स्टार्टअप्स कम होते हैं, इसलिए वहाँ इंटर्न को भी सीधे बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिल जाता है इसीलिए लेख हर उम्मीदवार को सोचने के लिए एक गोल्डन रूल देता है कहीं भी ज्वाइन करने से पहले हमेशा खुद ऐसी और इंटरव्यूअर ऐसी एक सवाल पूछना चाहिए मुझे यहाँ एक्चुअली क्या करना होगा अगर इस सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं है तो उस जगह को छोड़ देना ही समझदारी है मुझे यहाँ एक्चुअली क्या करना होगा ये वाकई एक बहुत ही पावरफुल सवाल है तो अब जब ये तय हो गया कि इंटर्नशिप करनी है किन कारणों से करनी है और कैसी वाली करनी है तो सबसे बड़ा और व्यवहारिक सवाल आता है की इसे ढूंढे कैसे हमारे सोर्स मटीरियल में इसके लिए एक बहुत ही तेज और सटीक प्रैक्टिकल गाइड दी गई है चलिए इसे डी करते हैं लेख सबसे पहले लिंक्डइन का जिक्र करता है लिंक्डइन आज के समय में सबसे शक्तिशाली टूल है वहाँ इंटर्नशिप का फिल्टर और इंडिया की लोकेशन लगाकर सीधे अवसरों को खोजा जा सकता है लेकिन लेख एक बहुत ही जरूरी बात पर जोर देता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं एक पर्सनलाइज्ड नोट लिखना सिर्फ इजी अप्लाई बटन दबाकर बैठ जाने ऐसी बात नहीं बनती पर्सनलाइज नोट का मतलब क्या है क्या ये कवर लेटर जैसा होता है एक तरह से हाँ लेकिन बहुत संक्षिप्त मान लीजिए किसी एच को रोजाना 500 ऐसे कनेक्शन रिक्वेस्ट आते हैं जिनमें कोई मैसेज नहीं होता हाँ लेकिन अगर कोई उम्मीदवार उस रिक्वेस्ट के साथ एक छोटा सा नोट लिखता है कि मैंने आपकी कंपनी का हाली का प्रोजेक्ट देखा मुझे उस पर काम करने के तरीके बहुत पसंद आए और मेरे पास इस विशेष टूल की जानकारी है जो आपकी टीम के काम आ सकती है तो वो नोट तुरंत ध्यान खींच लेता है उम्मीदवार को ये बताना पड़ देता है की वो कंपनी के लिए क्या वैल्यू ला सकता है बिल्कुल इसके बाद इंटर्न शाला का जिक्र आता है जो भारत का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लेकिन लेख कहता है कि सिर्फ अकाउंट बनाना काफी नहीं है इंटर्न शाला पर हजारों अवसर हैं, लेकिन वहाँ प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही ज्यादा है अगर कोई अपनी प्रोफाइल आधी अधूरी छोड़ देता है तो उसका आवेदन कभी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा प्रोफाइल को पूरी तरह से कंप्लीट करना अपनी सभी स्किल्स और छोटे मोटे प्रोजेक्ट को वहाँ लिस्ट करना बहुत जरूरी है एक और चीज इस लेख में मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी वो है कॉलेज प्लेसमेंट सेल उनके पुराने छात्र बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर स्तर पर काम कर रहे होते हैं अगर कोई फ्रेशर अपने प्रोफेसर के पास जाकर अपनी रुचि और स्किल्स के बारे में बात करे तो प्रोफेसर के उन संपर्कों का इस्तेमाल करना इंटर्नशिप पाने का एक बहुत ही शानदार और विश्वसनीय तरीका हो सकता है ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पहले से ही मौजूद है बस इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए और अगर ये सभी काम ना आए तो लेख में कोल्ड ईमेल का एक बहुत ही सीधा तरीका बताया गया है सीधे किसी कंपनी के एचआर या मैनेजर को ईमेल मेल करना लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है क्या मैनेजर से स्पैम नहीं मानेंगे दिन भर में उनके पास ऐसे पचासों ई आते होंगे कोई उन्हें खोल भी क्यों नहीं देखेगा ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर एक बुरे कोल्ड और एक बेहतरीन कोल्डी मेल का फर्क सामने आता है अगर कोई लिखता है रिस्पेक्टेड सर, मुझे इंटर्नशिप चाहिए, कृपया मेरा रेज्यूमे देखें, तो वो निश्चित रूप से स्पैम फोल्डर में जाएगा लेकिन लेख में सब्जेक्ट लाइन का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है इंटर्नशिप रिक्वेस्ट डैश आपकी स्किल डैश कॉलेज का नाम मतलब सब कुछ सब्जेक्ट लाइन में ही साफ कर देना बिल्कुल अगर मैनेजर को सब्जेक्ट लाइन देख के ही पता चल जाए कि ईमेल भेजने वाला कौन है और उसके पास कौन सी स्किल है तो उस ईमेल के खुलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है ईमेल बहुत शॉर्ट कॉन्फिडेंट और टू द पॉइंट होना चाहिए यह कोल्ड ईमेल का तरीका अक्सर बहुत कारगर साबित होता है क्योंकि यह दिखाता है कि उम्मीदवार में पहल करने की क्षमता है और वो दूसरों से अलग सोचता है इसके अलावा प्रैक्टिकल गाइड के अंत में फाइवर और अपवर्क जैसे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स का भी जिक्र है ये थोड़ा अलग तरीका लगता है। है उन लोगों के लिए बेहतरीन जो पारंपरिक इंटर्नशिप नहीं ढूंढ पा रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर छोटे छोटे माइक्रो प्रोजेक्ट्स लिए जा सकते हैं किसी विदेशी क्लाइंट लिए एक लोगो डिजाइन करना या किसी छोटे बिजनेस का डेटाबेस मैनेज करना क्लाइंट से सीधे बात करना काम समय पर डिलीवर करना और फीडबैक लेना ये सब कुछ वास्तविक कार्य अनुभवी तो है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे रिज्यूमे में एक बहुत ही मजबूत फ्रीलांस अनुभव के तौर पर दिखाया जा सकता है तो चलिए इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हैं और एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं आज के हमारे स्रोत और इस विश्लेषण के अनुसार बात बहुत ही साफ है इंटर्नशिप कोई जादुई छड़ी नहीं है जो रातों रात करियर बना देगी ये एक टूल है अगर किसी को पारंपरिक जॉब मार्केट में जाना है तो ये टूल जरूरी है जितनी जल्दी हो सके और जितनी अच्छी क्वालिटी की इंटर्नशिप मिले कर लेनी चाहिए और जैसा कि हमने चर्चा की जो लोग पोर्टफोलियो वाली फील्ड्स में हैं, उनके लिए इंटर्नशिप वैकल्पिक हो सकती है लेकिन उनके अपने असली प्रोजेक्ट्स बनाना अनिवार्य है अगर कोई व्यक्ति इस टूल की जरूरत होने के बावजूद सिर्फ भ्रम या वजह ऐसी तो बातों में आने का समय नहीं है बल्कि तथ्यों के आधार आरोप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने का समय है बहुत ही शानदार तो हमने ये समझ लिया की आज के समय में इंटर्नशिप कैसे काम करती है लेकिन चर्चा का अंत करने ऐसी पहले स्रोत में दी गई जानकारी से परे जाकर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए बिल्कुल जिस तेजी से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट वर्क हमारे काम करने के तरीके को जड़ से बदल रहे हैं ये सोचने वाली बात है कि क्या अगले पांच सालों में इंटर्नशिप का ये पारंपरिक मॉडल बचेगा भी ये वाकई एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है क्या बता भविष्य में हर कोई सिर्फ छोटे छोटे डिजिटल प्रोजेक्ट्स और ऑनलाइन माइक्रो टास्क के जरिए ही अपना करियर शुरू कर रहा हो क्या एआई के आने से कंपनियों को बेसिक काम करने वाले इंटर्न्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी या फिर इंटर्न्स की भूमिका पूरी तरह से कुछ नया रूप ले लेगी ले जहां उन्हें ए टूल्स को मैनेज करना होगा ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हर नए प्रोफेशनल के सामने खड़ा होगा और जिस पर विचार करना खुद में एक दिलचस्प यात्रा होगी आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और कुछ और शानदार जानकारियों के साथ आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो